रघुनाथ की त्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारी पिपूर्णलोचन मरुतिमत राक्षक नम पीते च मधुर मधुर स्वूपम कर्म पिते मधुर मधुरा बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति प्रयच परिभायामी को वेणु श्यामों कुमार वेदवेद्यम परम ब्रह्म भासतं हृदय मम कूज राम रामे मधुरं मधुराक्षरं आह्य कविता शाखा वंदे वाकिलमकोलिता फल शुकमुादमृतद्रवसंुत पिबत भागवत रसमल मुहुरह रिका भुगुका तृण्द सुनीचे नरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्मक प्राणियों में विश्व का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 श्री कृष्ण गोविंद अरे मूर रे जेनाथ नारायण वासुदेव गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधा राधारण हरि गोविन्द जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय नमो महदुव्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण चाक्षरएवक्षर सर्वाणी भूतास्थोंक्षर उच्य से उत्तम पुषस्त्न्न्य परमात्दारिताकत्रय व्यय ईश्वर यस्मा क्षरती तोहम्क्षरादिचोत्तम अथस्म लोक वेदे चथित पुषोत्तम नाराण पुरुषोत्तम शब्द सापेक्ष है उसके अर्थ को समझने के लिए पुरुष का विज्ञान अपेक्षित है भगवान श्री कृष्णचंद्र ने क्षर और अक्षर भेद से पुरुष को ख्यापित किया है सर सर्वाणी भूतानी कहकर उन्होंने जो कुछ कार्य प्रपंच है उसका नाम क्षर है ऐसा बताया पुरुष तो पूर्ण तत्व ही हो सकता है पूर्णत्वाद पुरुषाय नादा इस वित्पत्ति अनुसार ऐसी स्थिति में क्षर का अर्थ कार्यात्मक प्रपंच में तादात्म पुरुष चेतन कर लेना चाहिए कार्योपाधिक चातु का नाम शर है शिखा के ध्वस्त होने पर सिखी ध्वस्त हो गया ऐसा औपचारिक प्रयोग होता है तो उपाधि के क्षरण से उपहित में क्षरण का उपचार मात्र होता है घट के फूट जाने पर भंग हो जाने पर घटाकाश भंग हो गया यह औपचारिक प्रयोग है इसलिए भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ऐसे स्थलों में संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं घटाकाश नष्ट हो गया इसका अर्थ है घटाकाश संज्ञा नष्ट हो गई तो शंकराचार्य जी संज्ञा शब्द का प्रयोग ऐसे स्थलों पर करते हैं इसलिए भाष्यकार भगवान जैसे जो मनीषी हैं उनके एक एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए किसी शब्द पर ध्यान नहीं गया तो तात्पर्य से विमुखता आ जाती है जैसे कि आजकल के जो वेदांती हैं प्राय उपासना को संवादि ब्रह्म मानते हैं बहुत बड़ा अनर्थ है पंचदशी कार्य का संवादि ब्रह्मवत वत को कुछ लोग गिना ही नहीं तो अनर्थ हो गया यानी इसलिए आजकल के वेदांती पतित हो जाते हैं क्योंकि तो उपासना को ब्रह्म मान लिया तो उपासना में प्रवृत्ति नहीं होगी पंचदशी कार्य ने लिखा संवादि ब्रह्मव्रत अब व्रत को अब छोड़ दिया हटा दिया तो वेदांति मानने लगे उपासना संवादि भ्रम है एक शब्द को हटा देने पर उसके तात्पर्य को न समझने के कारण अनर्थ हो गया और वो व्यक्तियों के अनर्थ का मार्ग प्रशस्त हो गया क्योंकि जो गुरु उपासना को ब्रह्म मानते हैं वो अपने शिष्यों को भी उपासना में कैसे प्रवृत्ति कर सकते हैं? इसीलिए पाल शंकराचार्य महाभाग भाष्यों में लिखते हैं संज्ञा मिथ्या एक हैं रामदेवानंद जी दंडी स्वामी जब वो शास्त्री में पढ़ रहे थे तो भामती मुझसे पढ़ने आए श्री राजा राम जी ही उनके अध्यापक थे दर्शन विभाग के तो वो उन दिनों ये ब्रह्मचारी थे रामदेव आनंद जी मुझसे कहा महाराज ईश्वर मिथ्या है ना हमको तो बड़ा कष्ट हुआ हमने कहा आपका वेदांत जो है ईश्वर के मिथ्यात्व से ही प्रारंभ होता है यह बताओ कि पंचकोश जो आपके हैं ये मिथ्या हैं या सत्य कहा मैं तो सत्य मानता हूँ तो हमने कहा पंचकोश को आप मिथ्या नहीं मान के सत्य मानते हो ईश्वर को मिथ्या कहने का अधिकार आपको किसने दिया फिर हमने कहा उपनिषदों में केवल दो जगह ईश्वर मिथ्या है या लिखा है वो मुझे मालूम है हाँ ईश्वर मिथ्या का क्या है ईश्वर संज्ञा मिथ्या ईश्वर संज्ञा मिथ्या है जिस पर ईशन शासन करेंगे अगर वो मिथ्या है तो शासन किस पे करेंगे इसलिए ईश्वर संज्ञा मिथ्या है मिट्टी तो सत्य है व्यवहार में लेकिन जब घटके मिथ्यात्व का निश्चय होता है तो मिट्टी की कारण संज्ञा निवृत्त होती है इसलिए मिट्टी की कारण संज्ञा कारण मिथ्या है का अर्थ हो गया मिट्टी की कारण संज्ञा मिथ्या है यह समझने की आवश्यकता है तो क्षर की उपाधि से युक्त जो पुरुष हुआ उसको अभी कह दिया गया परसों हमने निवेदन किया था यदवच्छिन्न चैतन्य होता है तन होता है मनसो मन प्राणस्य से प्राण केनो प्रतिशत की शैली में यहाँ तिहत्तर में सन तिहत्तर में यहाँ तक मुझे ध्यान है यह वाक्य हमने बनाया था गुरुओं की कृपा से यदअवच्छिन्न चैतन्य होता है तन होता है क्षर से अवचिन्न या क्षरोपाधिक जो चेतन है उसको भी क्षर कह देते हैं तो उसी प्रकार का प्रयोग है जैसे शिखा के ध्वस्त होने पर सिखी ध्वस्त हो गया सिखी चोटी वाला व्यक्ति तो है लेकिन जब तक शिखा है तब तक उसकी सिखी संज्ञा है तो हम समझ लेते हैं कि व्यक्ति ही नष्ट हो गया तो संज्ञा शब्द का प्रयोग न करने पर अनर्थ हुआ या नहीं सीखी संज्ञा मिथ्या हो गई लेकिन प्रयोग यही होता है सीखी नष्ट हो गया पुत्र विहीन व्यक्ति की पितृसंज्ञा का निवारण हुआ या व्यक्ति ही नष्ट हो गया किसी के पुत्र दिवंगत हो जाए ऐसा ना हो लेकिन होता है संसार में तो उस व्यक्ति की पितृसंज्ञा का लोप हुआ या पिता सचमुच में व्यक्ति ही नष्ट हो गया इस पर ध्यान देना चाहिए आपको सुनकर आश्चर्य होगा जो परंपरा से वेदांत का अध्ययन नहीं करते हैं उन वेदांतियों के लिए जगत के सत्यत्व का इतना मनोरम ढंग से शंकराचार्य जी ने चांदोगुप्त सद के भाष्य में वर्णन किया है वो समझने योग्य तो शंकराचार्य जब जगत को मिथ्या कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्म ज्ञानावली माला नामक ग्रंथ में शंकराचार्य भगवान का यह वचन है यह वचन भी मूल उपनिषद है निरालंबो उपनिषद का यह वचन है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जो लोग उपनिषदों का अध्ययन नहीं करते वो वैष्णव कहते हैं शंकराचार्य किस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्म सत्य है यह तो ठीक है जगत मिथ्या है इतने अंशों में शंकराचार्य से सहमत नहीं तब उनको पूछना चाहिए कि आप उपनिषद से सहमत नहीं है ये क्यों नहीं कहते वो तो निरालंब उपनिषद है 108 उपनिषदों में निरालंब उपनिषद में कहा गया है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या एक पूज्य पद के शिष्य थे शंकरानंद जी महाराज ने उनका नाम रखा था शंकरानंद तो पूज्य गुरुदेव के पास हो शंका भेजा करते थे पूज्य गुरुदेव हमसे कहते थे इस ढंग से उत्तर लिख के भेज दो हम भेजते थे उसके बाद हमने अपनी ओर से उनको पत्र लिखा काशी से आप जो शंकराचार्य के वासियों पर आक्षेप करते हैं उन आक्षेपों को पढ़कर मुझे लगा कि छदम रूप से आप आक्षेप कर रहे हैं आपका आक्षेप भाष्य पर नहीं है मूल पर है क्योंकि तो मूल का अर्थ दूसरे ढंग से हो ही नहीं सकता तो उन्होंने लिखित स्वीकार किया तो मैं तो कोई केस लड़ने वाला नहीं हूं कोई पत्र सुरक्षित रखूं उन्होंने लिखित स्वीकार किया कि असली बात यही है कि मूल पर ही आक्षेप है मेरा लेकिन लोग मुझे नास्तिक न कहें इसलिए शंकराचार्य सुलभ हैं उनके भाष्य पराक्षेप करता हूँ निकली ना बात निक, नास्तिकता थी कहाँ कि मूल को ही वो नहीं मानते थे मूल में ही अब जब वेदाधि शास्त्र में ही अनास्था है तो समझना चाहिए कि नास्तिकता की पराकाष्ठा है <स्था> तो बिना गुरु गुरु बना लेना अलग है क्या दीक्षा ले ली अलग है गुरुमुख से वेदाध्ययन करना शास्त्रों का अध्ययन करना अलग है इसलिए हमने कहा कि क्षर की उपाधि वाला जो जीव है उसको भी क्षर कह दिया गया क्योंकि यादव अच्छिन्न चैतन्य होता है तन नामक होता है दूसरी ओर से कल आनंद गिरी टीका के अनुसार हमने बताया आनंद गिरी जी ने प्रश्न उठाया है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र ने क्षर अक्षर को पुरुष क्यों का क्योंकि पुरुष की वित्पत्ति जो है यहाँ चरितार्थ नहीं है पूर्णत्वात पूरी संनाद हुआ पुरुष की वित्पत्ति है पूर्ण तो परमात्मा हैं वही जब साक्षात अपरोक्ष प्रत्यगात्मा के रूप में उल्लसित होते हैं तब तो पूरी शहनाथ पूरी का अर्थ क्या है पुरी शब्द चलता है विवेक चूडामणि योग वासिष्ठ पेंगलोपनिषद इन सब में पुरियष्टक शब्द का प्रयोग किया गया बाहर जो आठ पुरियां हैं उनको आध्यात्मिक धरातल पर चर्चार्थ करते हैं तब पुरियष्टक होता है अयोध्या मथुरा माया माया माने हरिद्वार काशी कांची अवंतिका उज्जैनी उज्जैन और द्वारावती द्वारका ये सात पुरियां हैं श्री पुरी सात में में नहीं है आठवें में सात पुरियों में श्री पुरी का नाम नहीं है वो आठवीं पुरी आठ चिरंजीव हैं अश्वत्थामा बल्य व्यास हनुमान कृपाचार्य परशुराम जी ये सब लेकिन मार्कंडे जी आठवें चिरंजीव हैं सात से विलक्षण उनका नाम आठवां चिरंजीव ऐसे पुरी जो है सात पुरियों में नहीं है आठवीं पुरी के रूप में पुरी की प्रसिद्धि है हमारे आपके जीवन में भी आठ पुरियाँ एक गुप्तचर विभाग के कोई केंद्रीय बहुत बड़े पदाधिकारी अठारह साल पहले हो सकता है किसी काम से भुवनेश्वर आए होंगे ब्राह्मण कुल के थे श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया जम्मू कश्मीर में उनकी सेवा थी वहाँ गए माता ने उनसे पूछा कि कहाँ कहाँ की यात्रा करके आया बेटा उन्होंने कहा उड़ीसा गया था भुवनेश्वर में सरकारी काम से श्री जगन्नाथ जी का पुरी में किया वो तो मेरे कोई परिचित नहीं थे माता ने पूछ दिया ये बता शंकराचार्य का दर्शन किया या नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं कि पुरी में शंकराचार्य होते हैं तेरी यात्रा पुरी की विफल गई अब तू ऐसा कार्यक्रम बना कि पुरी चल उन दिनों चल जब शंकराचार्य पुरी में हो अब मुझको दर्शन करा अब मैं एक प्रश्न पूछूँगी <laughs> वो गुजरात की थी महिला वो जब ब्राह्मण परिवार गुजरात के तो सेवा के प्रसंग में उनकी नियुक्ति जम्मू कश्मीर में तो पूरी के गुप्तर विभाग के जो प्रमुख रथ जी थे उनसे संपर्क साधा उन लोगों ने जिन दिनों हम पूरी थे तब उन दिनों वो अपनी माता को लेकर आए और कहा मैं एक प्रश्न करने के लिए आई हूँ बचपन में मैं वेदांती महापुरुषों का प्रवचन सुनती थी लेकिन अब वो सब संयोग नहीं साधा तो हमने कह दिया कि अगर मुझे उत्तर आता होगा तो बता दूंगा नहीं आता होगा तो कह दूंगा नहीं आता है उसमें क्या <laughs> माता आई उसने कहा महाराज बाहर की आठ पुरियों का मैंने दर्शन कर लिया अब मुझे अंदर की आठ पुरियों का दर्शन कराओ बहुत ऊंचा प्रश्न है <laughs> हमने कहा यह प्रश्न मेरे लिए बहुत कठिन नहीं है बहुत सुगम है तो मैंने कहा कि कर्मेंद्री पंचक पांच सामग्री मिलाकर एक तो भूत पंचक की तरह कर्मेंद्रीय पंचक ये सब क्या हैं पुरियां हैं आध्यात्मिक पुरियां इनके सेवन की विधा है बहुत पुण्य अर्जित करने की बात है ज्ञानेन्द्रीय पंचक प्राण पंचक अंतकरण चतुष्टय या अंतकरण पंचक जब ये सब पांच पांच हैं तो स्फुरण्ञ ज्ञातृत्व या स्वयं अंतकरण को लेकर अंतकरण पंचक की सिद्धि होती है सूर्योपनिषद पेंगलोपनिषद त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद और दासबोध के अनुसार अंतकरण पंचक कर्मेंद्रीय पंचक ज्ञानेन्द्रीय पंचक प्राण पंचक अंतकरण पंचक वेदांतक स्थान के अनुसार इनका जो उपादान है भूत पंचक तन्मात्र पंचक और पंचीकृत पंच महाभूत का नाम है तन्मात्र पंचक ये पांच पंचक अविद्या काम और कर्म ये तीन मिला आठ ये आठ पुरियां हैं आध्यात्मिक आठ पुरियां अविद्या काम और कर्म इसका अर्थ हो गया कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर का नाम पूरी है यह स्थूल शरीर उसका अभिव्यंजक संस्थान है अविद्या कारण शरीर है मतलब स्थूल और सूक्ष्म शरीर का हेतु है अविद्या अविद्या शरीर नहीं है अविद्या शरीरों का कारण है इसलिए उसको कारण शरीर कहते हैं यहाँ से जो चीज़ मिले बता देनी चाहिए ये जो अभी छानजोग पर आ रहा था शंकर भाष्य आनंद गिरी सहित उसमें उपनिषद ने बताया कि गाढ़ी नींद में जीव और शरीर होता है शंकराचार्य जी ने विशद वृहद व्याख्या की तब कारण शरीर के अर्थ पर ध्यान गया कि गाढ़ी नींद में कारण शरीर अविद्या तो शेष है अविद्या तो शेष रहती है ना तो कारण शरीर जब शेष रहा तो और शरीर कैसे जीव हो गया और शरीरी तब ध्यान गया कि कारण शरीर कारण शरीर कहने का अर्थ है सूक्ष्म और स्थूल शरीरों का हेतु या उपादान इसका मतलब शरीर द्वय का हेतु जो कहा गया उसका कारण शरीर कहते हैं कारण रूप शरीर उसका अर्थ न करके शरीर द्वय का हेतु उसको कारण शरीर कहा तभी अर्थ लगेगा कि सुसुप्ति में जीव और शरीर होता है हम आप और शरीर होते तो यह पुर्यष्टक अविद्या काम अब भगवान शंकराचार्य जी महाभग क्षेत्रव्यम चापी माम विद्धि सर्वक्षेत्र भारत यह जो भगवद गीता के तेरहवीं अध्याय का दूसरा श्लोक है इसके भाष्य में एक मरो मनोरम तथ्य प्रकाशित करते हैं कि जागृत और स्वप्न में व्यवहार दशा में अज्ञान भी अंतकरण के समासित होकर अभिव्यक्त होता है अंतकरण का कारण होने पर भी अंतकरण के समाश्रित होकर व्यक्त होता है। जब, family... है, है जब हम कहते हैं अहमज्ञ जब हम कहते हैं हम मैं अज्ञानी ऐसा मैं अज्ञानी मैं अज्ञ अहमज्ञ यहाँ पर अहम के अनुगत होकर अज्ञान की प्रतीति होती है जबकि अहम का भी उपादान अज्ञान है अज्ञान अज्ञान रूप से सुसुक्ति में शेष रहता है लेकिन अज्ञान की जब अनुभूति करेंगे अहम अहंग्रह पूर्वक तब अहंग्रह अहम अज्ञा के रूप में अज्ञान की अनुभूति होती है ऐसा इसी प्रकार से अहम सुखी अब गाढ़ी नींद को लेकर तो हम सुखी नहीं कह सकते वहाँ जो सुख प्राप्त होता है वह हमसे अतिक्रांत भूमि में प्राप्त होता है जब तक अहम है तब तक सशरीर है अहम के सो जाने पर हम अशरीर हो जाते हैं और अहम के सो जाने पर दुख की प्राप्ति हमको नहीं हो सकती इसलिए जो जितना अहंकार है उतना दुखी है सीधी बात जो जितना अहंकार है उतना दुखी है अहंग्रह से अतीत भूमि में भी अनुभूति होती है इसके लिए सुसुप्ति का अध्ययन आवश्यक है वहाँ सुखानुभूति तो है लेकिन अहम के गर्भ में सुख नहीं है इसलिए अहम सुखी की बात नहीं बनती और दुख वहीं तक है जहाँ तक अहम है सुख रह गया और दुख नहीं रहा तो क्षेत्र पर सुख का अधिक हुआ या दुख का विवक्षा विवक्षावसात योग दर्शन में कहा गया जो विवेकी होते हैं उनके लिए दुख की ही दुख है <laughs> दूसरी दृष्टि से वैराग्य के लिए क्षेत्रफल दुख का अधिक होगा जीवन में या सुख का एक व्यक्ति उज्जैन में आत्महत्या करने आया था 24 वर्ष पहले जब मैं शंकराचार्य होने के बाद उज्जैन को मैं था मुझे क्या मालूम कि श्रोताओं में कोई एक आत्महत्या करने के लिए आया है प्रवचन पूरा होने के बाद वो आया युवक रोने लगा कि महाराज रात्रि में जब लोग नहीं हों रह, रहेंगे तब छिपरा में छलांग मार के आत्मत्या कर आत्महत्या कर लूँगा इस भाव से आया था 12 एक बज जाएं देखा कि शंकराचार्यपुरी बैनर है चला आया दैयोग से मैं सुख पर ही बोल रहा था का आपका प्रवचन सुनने के बाद आत्महत्या करने का भाव हट गया लेकिन जीवका का कोई साधन नहीं बारहवीं पासू टीवी का मरीज फिर मैंने विदिशा वालों को कहकर एक गौशाला में उसको जीवका का उपाय बताया वो कहाँ है कहाँ कुछ पता नहीं तो हमने क्या संकेत किया सुख का क्षेत्रफल जीवन में अधिक है या दुख का इस पर विचार करना चाहिए यहाँ भी लगता है कोई बहुत बड़ा दुखी होगा बैठा हुआ क्योंकि श्रोता का भाव भी टकराता है प्रवचन के समय ये ज़रूरी नहीं है जो याद करके आवें वही बोले हम लोग श्रोता का भाव अंतर्निहित प्रश्न भी टकराता है इसलिए शैली बोलते बोलते कुछ ऐसी भी हो जाती यहाँ भी हो सकता है कि कोई दुःख का बहुत बड़ा शिकार हुआ हो तो हमने एक संकेत किया कि सुख जो है बहुत ऊंची बात यह है सुख का बिंब और अधिष्ठान भोग्य कोटि प्रविष्ट जो सुख है उसका बिंब और अधिष्ठान दोनों आत्मा है लेकिन दुख का अधिष्ठान ही आत्मा है बिंब आत्मा नहीं है क्योंकि वो तो सुख रूप है आनंद स्वरूप है ध्यान गया ना सुख का बिंब और अधिष्ठान दोनों आत्मा है इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृतः तत्त क्षेत्रम सुखम क्षेत्रम सुख क्षेत्र है लेकिन सुखम सेत्मनोरूपम श्रीमद्भागवत का सप्तम स्कंध सुखमसयात्मनोरूपम यौ योवै भूमा तत्सुखम आनंदो ब्रह्मा आनंदम ब्रह्म परप्रेमास्पद होने के कारण आत्मतत्व परमानंद स्वरूप है तो जो हमको सुख मिलता है वो सुखरूप आत्मा की अभिव्यक्ति है इसलिए सुख का बिंब और अधिष्ठान दोनों आत्मा है दुख का अधिष्ठान ही आत्मा है बिंब नहीं इसका मतलब केवल अज्ञान मूलक दुख है वस्तुतः दुख हमको मिलना ही नहीं चाहिए योग वाशिष्ठ में भविष्यत गति से गीता का उपदेश है वहाँ यह रहस्य व्यक्त किया गया है बहुत मार्मिक अगर योग वाशिष्ठ में जो योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग बावन से अंठावन तक वशिष्ठ जी ने भविष्यत गति से एक अर्जुन होंगे उनको विषाद होगा श्री कृष्ण ऐसा उपदेश करेंगे जो गीता का सारार्थ प्रकट किया है सात अध्यायों में बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन संतावन अट्ठावन सात सर्गों में 255 सौ श्लोक हैं वहाँ जो वशिष्ठ जी ने गीता का सार प्रस्तुत किया है वो अगर मुझे सुलभ न होता तो गीता का निष्कर्ष कैसे निकालना चाहिए इसमें कुछ कठिनाई पड़ सकती थी यद्यप सभी भाष्य देखा हुआ है समझा हुआ है तथापि बहुत मनोरम ढंग तो हमने संकेत किया कि दुख का ये तो हम पहले भी कहते थे कि दुख का बिंब आत्मा नहीं है दुख का अधिष्ठा नहीं दुख का बिंब तो असल में क्या है अविद्या काम कर्म में ले जाइए सुख का क्षेत्रफल अधिक है क्योंकि दुख की पुँच सुप्ति में नहीं है और सुख की पहुंच सुप्ति में है अब जब जब दुख मिलता है जागर और स्वप्न दशा में या मनोराज की दशा में जागृत और स्वप्न में दुख प्राप्त होता है तो कोई कह सकता है कि सुख नहीं प्राप्त होता तो क्षेत्रफल किसका अधिक हुआ जहाँ जिस भूमिका में दुख की प्राप्ति होती है उस भूमिका में सुख की भी पहुँच है जागृत में व्यक्ति को ऐसा होगा कि जीवन भर दुख ही मिलता हो सुख भी मिलता है स्वप्न में ऐसा कोई होगा कि हर स्वप्न में दुख ही मिलता हो सुख भी मिलता है लेकिन ऐसा कोई मायका लाल होगा कि सुसुप्ति में दुख मिल जाए सार्वभम सिद्धांत गाढ़ी नींद में दुख नहीं मिलता सांख्य योग वेदा वेदांत मानते हैं, वेदांत की अपूर्वता है कि दुख भाव ही नहीं सुखोपलब्धि भी गाढ़ी नींद में यह वेदांत की अपूर्वता है गाढ़ी नींद में दुखा भाव है आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत सिद्धांत है लेकिन गाढ़ी नींद में केवल दुखा भाव ही नहीं सुखोपलब्धि भी है इसमें बहुत अच्छा उदाहरण पंचदशी विद्यारण स्वामी जी ने दिया किसी कक्ष में अंधकार नहीं है या किसी स्थल में अंधकार नहीं है तो मानना पड़ेगा प्रकाश का सद्भाव अवश्य है अगर प्रकाश ही न हो तो अंधकार का भाव कैसे हो जीवन में जब दुख नहीं है तो मानने की आवश्यकता है विवस्था भी है कि सुख अवश्य है सुख नहीं होगा तो वार्य जो दुख है उसका वारण किसके द्वारा होगा निवार्य या वार्य जो दुख है उसका निवारण किसके द्वारा होगा जो तो सुख का क्षेत्रफल अधिक हुआ या नहीं और ऊंची बात 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक महाप्रलय की दशा में हम आप होते हैं सृष्टि की जितनी आयु है पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश की जितनी आयु है गीता आठमा अध्याय पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश इनके तारतम्य संघात चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की जितनी आयु है उतनी आयु महाप्रलय की भी है जितनी आयु सर्ग की है महासर्ग की उतनी आयु महाप्रलय की भी है इकतीस तो नील दस खरब चालीस अरब वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है और तो ब्रह्मा जी की आयु जब पूर्ण हो जाती है तो उतनी अवधि के लिए महाप्रलय की दशा में हम आप होते हैं तो हो गया ना महाप्रलय जब सुसुप्ति में ही दुख की पहुंच नहीं है तो महाप्रलय में दुख की पहुंच कैसे हो सकती है तो क्षेत्रफल दुख का अधिक हुआ या सुख का अब एक होता है जिनको नरक मिलता है नरक में सुख है या नहीं तो स्वर्ग मिलता है तो सुख तो वहाँ मिलेगा ही अब नरक जिनको मिलता है दस हज़ार कम से कम एक बार पहुंच गए तो पाँच हज़ार वर्ष तो वहाँ टंगे रहेंगे ये भी मीमांसा है छोटे से पाप को लेकर भी नरक पहुंच गए तो पाँच हजार तो वहाँ निवास करने पड़ेगा पाँच हज़ार वर्ष तक थोड़े थोड़े पुण्य के प्रभाव से भी स्वर्ग पहुंच गए तो पाँच हजार वर्ष तक तो वहाँ पर रिजर्वेशन है कोई खतरा नहीं है अब नरक में दुःख है तो सुख है नहीं सुख अवश्य है तो कैसा है कि एक बार मैं उधर जा रहा था ऑटो से या कहीं इस पद पर, पर नहीं था मथुरा की एक महिला 40-45 के अनुमान से होगी बहुत रुदन कर रही थी अब उसका उसके पास जो एक युवक था बेटा था पोता था मैं बेटा था भाई था मुझे कुछ पता नहीं मुझे क्या पूछने जाऊँ क्यों रो रही है वो तो जा, जा रही थी उसके साथ जो एक युवक था 25 साल का लगभग होगा हो तो बेटा तो नहीं हो सकता है या हो भी सकता हो अगर 40 पे 40 क्यों मुझे क्या मतलब रो रही थी वो जब चुप करने का प्रयास करता तो धक्का मार देती महिला तो मैंने उस महिला को गुरु बना लिया मनी मन वो जब भागवत में राजपंचाध्याय में आया ना सुस्वरता से रोने लगी गोपियाँ रुदन में जब सुस्वरता जम जाए रोते रोते जब तादात्म्य पत्ती आ जाए क्या सुस्वरता था सुश्वर रोने में भी स्वर होता है या नहीं वह जो पारस था ना महाराज कुछ गुरुदेव का ड्राइवर वो बड़ा विचित्र था हमारे पूज गुरुदेव से कहता था जब मेरे पिता नष्ट हुए तो मेरी माता कैसे रो रही थी महाराज बताऊं प्राय निद्रा के पहले लोग प्रयास करते थे एक दो कि हमारे पूज गुरुदेव को हंसा हाँ दें उनका भाव ये था कि दिन भर लिखना पढ़ना पूजन पाठ तो कुछ हंसा है तो राजदरबार होता है प्राय अच्छा बता ये, ये भी कोई बताने योग्य चीज़ है तुम्हारे पिता मरे तो नहीं मैं माता को चिढ़ाया करता हूँ कि मेरे पिता मरे तो तू कैसे रोती थी ये भाई ये तो सुनाने की चीज़ नहीं है नहीं सुनाए नहीं रह जाता सुनाए दे अब वो जो पारस महाराज का ड्राइवर तिवारी वो माता कैसे रोती थी वो सुनाता था नकल करके तो रोने में जब एकाग्रता आ जाती है तादात्म्य पति आ जाती है उस समय को रोने से मना करता है तो क्रोध आता या जब तक सुख न मिले कामात क्रोध भी जाते जब तक रोने में सुख न मिले तब तक रोने से मना करने वाले पर क्रोध क्यों आता है इसीलिए यह जीव जो है इसको क्यों कहते स्वरूप वैभव स्वरूप वैभव मतलब है तो स्वतः सुखरूप ही भले ही अब एक होता अज्ञान का वैभव एक होता वस्तु शक्ति होती है एक अज्ञान की शक्ति होती है दोनों काम करती है अज्ञान भी तो एक वस्तु है ना एक है वस्तु शक्ति एक है अज्ञान शक्ति दोनों काम करती है उस पर ध्यान देना चाहिए जैसे कस्तूरी का जो मृग होता है उसके नाभिमंडल में कस्तूरी का निवास होता है या वस्तु शक्ति है कि उसको कस्तूरी का ज्ञान नहीं है कि मेरे नाभिमंडल में है लेकिन वस्तु शक्ति की महिमा यह है कि गंध शून्य तृण इत्यादि को सूंघ करके भी उसे आमोद की प्राप्ति होती है लेकिन अज्ञान शक्ति उसको भटकाए बिना नहीं रखती तो वस्तु शक्ति भी काम कर रही है उसी समय अज्ञान शक्ति भी काम कर रही है इसी प्रकार से समझना चाहिए कि जब आत्मतत्व तो सुख रूप है तो कहीं से भी सुख बटोर सकता है दुख उसको दीजिए ऐसे उस सुख प्राप्त कर लेगा उदाहरण क्या है एक बार एक मस्त राम बाबा थे सिद्ध लक्ष्मण झूला इस पार स्वर्गाश्रम की ओर बीच में गंगा में टीला पर रहते थे बाढ़ में जब टीला डूब जाता था ऋषिकेश की बात है तो एक गुफा में रहते थे और इसी के पहुँचे नहीं बद्रीनाथ पहुंचे संत शासन मैं भी बद्रीनाथ पैदल पैदल अकेले घूमते उमते चला गया पहले से कुछ परिचय था ही और परिचय हो गया उनके शीर्ष लोग सर्दी कुछ चैली कुछ चले अपने ढंग से आ गए थे सर्दी न सहन होने के कारण वो सब आश्रम लौट गए लेकिन जब वो लोग वहाँ थे तो स्टोव से कुछ दूध उध करके संत जी को दे देते थे हमसे कहा ब्रह्मचारी जी रुपया लीजिए किसी दुकान से स्पिरिट ले आइए स्टोव जलाने के लिए स्टोव जलाने के लिए तो मैं पैसा तो नहीं छूता था लेकिन एक संत की सेवा की दृष्टि से मैंने कहा ठीक जिस दुकान पे जाऊँ स्पिरिट है आँख तरे दे कोई गाली दे दे हमने कहा क्या बात है फिर एक पंडा से पूछा स्पिरिट आपकी दुकान में है उन्होंने कहा भोले वाले लगते हो बाबा हम लोग स्प्रिट पीते हैं पीने के लिए स्प्रीट नहीं है तो तुमको स्टोव जलाने के लिए स्प्रिट देंगे तो हम समझ गए हमने उस पंडा को मन से गुरु बना लिया मतलब जो जलाने वाली वस्तु होगी ना वो भी पंडे लोग गर्मी दूर करने के लिए स्प्रिट पीते थे वहाँ अब देखिए दाहक वस्तु मारक वस्तु भी उनके लिए क्या है मौसमी है इसी लिए जीव जब सुखरूप है तो जिसमें मुँह मारेगा वहीं से वो सुख स्वरूप वैभव के बाल पर उसको सुख की प्राप्ति हो जाएगी गीता का में अध्याय न विमुंचित दुर्मेधा धृतिषा पार्थ तामसी तमसी धरती में विषाद विषाद गर्हित भाव है यानी छाती को जलाने वाला है यानी लेकिन न विमुंचित दुर्मेधा धर्तिषा पार्थ तामसी जैसे चींटा हो चींटा पकड़ ले पैदल बहुत घूमे ना बरसात में चीटे पकड़ ले खींचे तो गर्दन आपके शरीर में रह जाएगी वो पकड़ना जानता है चीटा छोड़ना नहीं जानता भले वो टूट जाए इसी प्रकार व्यक्ति विषाद के कारण मरता रहता है लेकिन विषाद छोड़ नहीं सकता छोड़ नहीं सकता मन विषाद में उसकी प्रीति हो जाती किसी कारण से तादात्म्य पत्ती एकाग्रता की सिद्धि होने पर सुखरूप जो आत्मतत्व है उस अंतकरण पर व्यक्त हुए बिना नहीं रहता तो पुनरक में भी अनारकी ढंग के जो यहाँ व्यक्ति होते हैं ना वचन वज्र जी सदा प्यारा तुलसीधा तो निखा वचन वज्र वज्र के समान जो वचन होता है उनको बहुत प्रिय होता है वज्र के समान वचन ये भी एक बात है इसका मतलब उनको प्रियता का भी व्यंजक कठोर वचन के द्वारा उनको प्रियता की प्राप्ति होती है एक वीरानंद जी थे यहाँ थे हमने इतना स्नेह दिया सम्मान दिया भिकटी चढ़ाए रहते थे हम पर जबकि हमारे संपर्क से ही कुछ अध्यात्म में संन्यास भी हुआ था महाराज से पूर्वाचार्यू तो हमने सोचा कि इस व्यक्ति को कितना स्नेह दें चरण पखार के पू आजकल चेले ऐसे मिलते हैं ये सब तो जन्मदात संत हैं जिनकी इच्छा होती है गुरु हमारे चरणामृत लिया कर बड़े बिकट नरक जाने में नरक जाने के लिए तैयार रहेंगे लेकिन गुरुजी भी इतना स्नेह दें कि चरणामृत लें पापी लोग तो हमने सोचा हमारे मन में था कि इस व्यक्ति को कितना स्नेह दें अब हमारे यहाँ भी स्नेह से कोई तृप्त नहीं होगा तो मैं समझता हूँ ब्रह्म तक में उसको स्नेह नहीं मिल सकता इसलिए हम लोग निश्चिंत रहते इतना स्नेह देते हैं इतना प्रेम देते हैं जो कुछ हमारे पास सामग्री है इतनी सुविधा देते हैं कि हमको छोड़ के जाएगा तो ब्रह्म लोक तक में भटक तो सकता है वो स्नेह नहीं मिलेगा क्योंकि तुलसीदार जी ने लिखा हे तो रहित जग जो उपकारी तुम तुम्हारे सेवक असुरारी या तो आप या आपके दास को सेवक भक्त बिना स्वार्थ के प्रेम करते सुर नर मुन सबकी यारीति स्वार्थ लाग करेंसा प्रीति इसका अपवाद क्या है हे तु रहित जग जुग तुम तुमार सेवा कसुरारी तो हमने सोचा कि कोई घाटी ऐसी आनी चाहिए इस व्यक्ति को प्रसन्नता कब होती है तो उन्होंने कहा कि बिहारी जी के बगीचा में घूमने चले हमने कहा चलो फिर कहा एक उधर कोई हॉस्पिटल है नाम था इंजीनियर डॉक्टर का काम था डॉक्टर का उनके यहाँ चले मेरे बहुत पुराने परिचित हमने कहा चलो वीरानंद जी साथ ले गए उन दिनों वो सन्यासी नहीं था, अब वो सिगरेट पी रहा था डॉक्टर इंजीनियर यहाँ का प्रसिद्ध सिगरेट पी रहा था मैंने तो कभी देखा नहीं हमें तो सिगरेट वहाँ देखूँ दिया मूर्साब है नहीं नहीं कोई बात नहीं बहुत अच्छे हैं और चलिए हमने कहा चलो अरे बीरा क्या कुछ महावीर नाम था अरे महावीर तू आ गया अब इतना मगन हो गए हमने सोचा ये व्यक्ति इसको तू तरह के बोलने वाला व्यक्ति ये ब्राह्मण वो डॉक्टर ब्राह्मण हो या न हो जो भी हो अब तू अरे अब उसी को धुआं फेंकता अरे वीर आनंद ए महावीर आ गया हमने सोचा ये व्यक्ति इसका पात्र है अब हम या हमारा दिया हुआ स्नेह ये कैसे पचा सकता है हमारा दिया हुआ प्रेम ये कैसे पचा सकता है तो हमने ये कहा कि नरक जो कहते हैं वहाँ भी नरक में भी जीव को अगर आत्मा स्वरूप शक्ति स्वरूपभूत है ना स्वरूप वैभव उसका नाम अगर आत्म तत्व तो सुखरूप ना हो तो नरक में तो एक क्षण में खत्म हो जाए वहाँ भी जो नारकीय वेदना मिलती है उसमें हाभू की दृष्टि में स्थिति में जो तादात्म्य पत्ति हो जाती है उस तादात्म्य पत्ति की दशा में वहाँ भी सुख की अभिव्यक्ति हो जाती है तो नरक तक का वर्णन कर दिया इसका अर्थ यह हुआ हमेशा दुख की अपेक्षा सुख अधिक प्राप्त होता है लेकिन दुख को चक्रवृद्धि ब्याज के समान हम बढ़ा कैसे लेते हैं जैसे कभी हम लोग कहीं माघ के महीने में ठंडे जल में स्नान कर लेते हैं ऐसे ऐसे दांत खटखटाने लगते ना अब जब सर्दी दूर हो जाती है तो उसका बैग चढ़ जाता है अब दांत खटखटाने की ऐसे की जरूरत नहीं है लेकिन पाँच मिनट तक अब चलाता है साइकल समतल में चलावे ना समतल में ठीक है अब बैग चढ़ जाए तो लौटते जाए और इसी प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज के समान व्यक्ति दुख को बढ़ा लेता है दुख तो हमेशा रह नहीं सकता उसका स्वभाव है आगमा पाइलो नित्या तमस्तिक्षा स्वभा लेकिन दुख को चक्रवृद्धि ब्याज के समान बढ़ाने की एक कला है एक सुख को चक्रवृद्धि ब्याज के समान बढ़ाने की कला है ये सब सीखने चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज के समान दुख को कैसे बढ़ा सकते हैं हम निषेध मुख से बोलते हैं न यम जनों में सुख दुःख का हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मन परम मां मनंती संसार चक्रम परिवर्त इनको मालूम है जब हम बोलते हैं या पढ़ाते हैं लाभ से मुंह भर जाता रबड़ी कचौरी देखकर कभी मुंह में पानी नहीं आते लेकिन ये शब्द जो आध्यात्मिक हैं इन सबको मालूम है हमको संभालना पड़ता कि लाड ना टपक जाए पढ़ाते समय ज़्यादा कर वो तो जो आध्यात्मिक शब्द होते हैं इसीलिए रसनेन्द्रिय से रसना नाम सुनाम रसना शब्द का प्रयोग किया ना वाक शब्द का तुलसीदास जी ने हिय निर्गुण नयनन सगुण रसना नाम सुनाम मनोहपुरक संपुट लसक तुलसी ललित ललाम वाक्यन्द्र का प्रयोग नहीं किया रसना भगवान रसस्वरूप उनका नाम रसरूप और रसनेन्द्र से नाम का आस्वादन कीजिए तो हमने क्या कहा हमने यह कहा कि वास्तव में भगवान रसस्वरूप हैं रस की अभिव्यक्ति जीवन में होती रहती है तो रस उस दुख को भी चक्रवृद्धि ब्याज के समान बढ़ाने की कला क्या है जो सब में है प्राय महात्माओं को छोड़कर न यम जनों में सुख दुख का हेतु वहाँ तो निषेध मुख से है अब विधि मुख से इसके कारण मुझे दुख है अब लो इसको मरवाए बिना गाली दिए बिना घाट घाट का पानी पिलाए बिना नहीं रहूँगा चक्रवृद्धि ब्याज के समान दुख बढ़ेगा या नहीं ना जनों में सुख दुख का हेतु ना देवता देवताओं के कारण देवी ही मेरे विपरीत हैं लो, अब देवता पर दाल गले या न गले तुम उनको चांटा मार सको या ना सको लेकिन देवता को कोसते कोसते चक्रवृद्धि व्यस्त के समझ दुख को बढ़ा लो आत्मा यहाँ पर गीता प्रेस से जो अर्थ प्रकाशित है वहाँ थोड़ी सी वहाँ आत्मा कर शरीर कर लिया गया है प्रसंग के अनुसार आत्मा करते आत्मा ही सिद्ध होता है आगे जो व्याख्या की गई है एक एक हेतु की वहाँ शरीर अर्थ से सिद्ध आत्मा का अर्थ आत्मा ही सिद्ध होता है आत्मा भी आत्मा लोग कहते हिंदी में मेरी आत्मा को ये दुख है हाँ मेरी आत्मा दुख में ही है कुछ ऐसे बोलते आत्मा अब आत्मा को दुख में हेतु मान लिया न देवता आत्मा ग्रह ग्रह ये तो जन्मपति हमारे मारवा समझी भूतपूर्व सखा शखा भी भूतपूर्व हो जाते अब वो ज्योति मट का शंकराचार्य बन के घूमने लगे मेरी लाचारी या कितने को शंकराचार्य मान जिसको ना मानो वही गाली देता है वही फिर क्या क्या उपद्रव करता है दिन में पांच बार जनपति दिखाते जबकि स्वयं भी ज्योतिषी शायद कुछ लिखा हो शंकराचार्य का पद या कुछ पहले दिखाते पांच बार तो कहते नम जनों में सुख दुख का हेतु न देवता आत्मा ग्रह हमारे ग्रह इतने खोटे हैं कि जो ना हो जाए वही कम है क्या क्या बोलते आज राहु खराब है तो ये खराब है अरे सभी ग्रह हम ज्योति ज्योतिष को मानते हैं वेदांग है लेकिन भागवत का आलमन ले कथावाचक आप कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा एक ऐसा ग्रह लगा लीजिए जिसके लग जाने पर किसी अन्य ग्रह की दाल ना गले प्रहलाद जी ने लगा लिया था कृष्ण ग्रह ग्रहित <laughs> कृष्ण रूपी ग्रहण है उनको ग्रह ग्रसित ले तो जो भी विपरीत राहु के प्रभाव होगा क्या व्यापेगा कुछ नहीं व्याप सकता है बिल्कुल नहीं व्यापेगा इसी प्रकार से ग्रह कर्म मेरे कर्म ही ऐसे खराब हैं कि दुख ही मिलना है मेरे प्रारब्ध में तो दुख ही दुख है काल काल ही मेरे पीछे पड़ा है काल भी मेरा बिल्कुल प्रतिकूल है तो न देव न यम जनों में सुख दुःख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला तो सब ये सब दुख में अवंतर हेतु हैं बहुत कम इनका स्थान है सचमुच में दुख में हेतु कौन है मन मन परम कर मां मनंती संसार चक्रम परिवर्त गारीन गाढ़ी में मन नहीं रहता तो दुख मिलता है क्या इसका अर्थ क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज के समान दुख को बढ़ा सकते हैं और सुख को भी चक्रवृद्धि ब्याज के समान बढ़ा सकते हैं अब ब्याज करते करते सारे दस्त हो ही गया तो आज का प्रवचन अब समेट रहा हूँ गंगा जी में बाढ़ आ जाए तो तट तक, तक पहुँच जाए वो भी ठीक तो सार क्या निकला सार ये निकला कि जीवन में किसी को भी दुख मिल ही नहीं सकता ज़्यादा और दुख बिल्कुल नहीं मिल सकता है बिल्कुल हम लोगों को कोई दुख देने का प्रयास करे दुख दे सकता नहीं दे सकता इदम ज्ञान मोपाशित्य मम सह धर्म मागता स्वर्गे पिनोपजायंत प्रलय न इससे ज्यादे क्या प्रलय न इससे ज़्यादे दुख की सहिष्णुता क्या होगी दुख हम लोगों को कोई दे नहीं सकता क्यों नहीं दे सकता आपको भी नहीं कोई दे सकता उसकी भी कला है विद्या है क्या है दुख को दर्पण मान लीजिए अब दुख के माध्यम से जो प्रकट हो उस पर ध्यान दे दीजिए दुखक ज्ञान दुख रूपी दर्पण जो है आत्मा का अभिव्यंजक संस्थान है या नहीं एक बहुत ऊंची बात है कि यहाँ दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँते पाई मुकुर मलिन नयन विहीना राम रूप देखें किम ना यहाँ दर्पण को काली से पहुँच दीजिए या काले कपड़े से ढक दीजिए नहीं होगा दर्शन लेकिन भगवान ने हमको जो दर्पण दिया है सबसे काला कलूटा दर्शन अज्ञान है लेकिन अज्ञान भी आत्मा का भी व्यंजक संस्थान है है या नहीं सुसुप्ति में अज्ञान का भी ज्ञान होता है अहम अज्ञात, अहंग्रह पूर्वक जब हम अज्ञान क्या तो वहाँ भी ज्ञान है दुख बहुत ख़राब दर्पण है लेकिन वो दुख भी अपने हमारे स्वरूप का अभिव्यंजक संस्थान है क्योंकि दुख का ज्ञान अब दर्पण के माध्यम से मुखचंद प्रतिबिंब के रूप में अभिव्यक्त होता है लेकिन दर्शन की विधा क्या है दर्पण पर ध्यान रखेंगे या मुख पर प्रकट जो मुख है उस पर ध्यान रखेंगे इसी प्रकार अगर जो अभी मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दिया जाए तो आप में भी यह सिद्धि आ जाएगी हमारे जीवन में गुरुओं के पास से अगर कोई सिद्धि है हम चाहते हैं वो औरों को भी प्राप्त समझ गए और हमारे जीवन में कोई त्रुटि है तो हम समझते हैं वो त्रुटि किसी के पास न जाए हमारे जीवन में निगल जाए तो दुख पर ध्यान मत दीजिए दुख रूपी दर्पण ने जो आपको प्रकट किया दुखक ज्ञान के रूप में उस ज्ञान पर दृष्टि दें ज्ञान पर दृष्टि देंगे तो दुख व्यापेगा क्या नहीं व्यापेगा ना और दुख है तो अभिज्ञान है दुख नहीं है तो अभिज्ञान है और वास्तव में क्या करें फिर कहें यह जो दुख है उसका बिंब तो अज्ञान है आत्मा नहीं है सुख का बिम्ब और अधिष्ठान दोनों ही आत्मा है इन सब दृष्टि से विचार करने पर क्या होगा अगर दुख है भी तो भोजन में जैसे गांधी जी गांधी जी भोजन कर रहे थे अंग्रेज भी था वो अंग्रेज देखने लगा वो लोग बहुत बारीकी से देखते हैं जीवन ऐसा सबके पत्तल पर या थाल में जो भी जितनी सामग्री थी गांधी जी के पास एक उससे अधिक सामग्री थी उसको व यहाँ तो पक्षपात जरूर है एक सामग्री को लेकर तो पक्षपात ज़रूर है तब तक जूठा नहीं किया था गांधी जी मनोबल मनोविज्ञान के बल पर जान गए कि ये समझ रहा है कि स्पेशल कोई चीज़ है वाले से कहा थोड़ी यह चीज़ स्पेशल वस्तु इनके भी दे दो उसने सोचा इसमें सबसे ज़्यादा स्वाद होगा सबसे पहले उसने उसी को वो नीम के पत्ते की चटनी थी उड़ीसा में लोग क्या करते हैं नीम के पत्ते को भून कर उसकी वो बनाते हैं पीस करके उसमें नमक उमक डाल कर हो गया है न तो स्पेशल चीज़ वही थी तो भोजन में भी व्यक्ति नीम का चूर्ण भी पाता है अगर दुख भी आएगा तो भोजन में व्यक्ति खटाई का उपयोग करता है मिर्च का उपयोग करता है नीम के पत्ते का उपयोग करता है नींबू का प्रयोग करता है उससे अधिक तो दुख अपना स्थान दिखा नहीं सकता है तो आज के प्रवचन का सार क्या निकला कि संज्ञा पर चल रहा था कि विचार करके ईश्वर मिथ्या नहीं है ईश्वर संज्ञा मिथ्या इसी प्रकार क्षर पुरुष मिथ्या नहीं है क्षर जो है कार्य प्रपंच उससे उपहित हुआ उपहित हो गया क्षरोपाधिक हो गया तो क्षर की विनश्वरता क्या आरोप उस पर हुआ वास्तव में तो अक्षर पुरुष भी वही है पुरुषोत्तम भी वही है जैसे हमने कहा कि घटाकाश संज्ञा कब तक है जब तक घट है घट के भंग होने पर कहते हैं घटाकाश नष्ट हो गया तो घटाकाश संज्ञा नष्ट हो गई इसी प्रकार से विचार करना चाहिए हर हर माध्यम